जप और ध्यान प्रश्नोत्तर प्रश्न कहा जाता है कि ईश्वर के नाम में शक्ति है और यह मन को शुद्ध करने वाला है मैं कैसे इस पर विश्वास करूं उत्तर युद्ध या रुपये जैसा कोई भी एक शब्द लो और छह महीने तक उसका जप करो और स्वयं ही इसका प्रभाव पता चल जाएगा प्रश्न तो क्या मेरा मन रुपये या युद्ध के विषय में सोचने लगेगा उत्तर इससे भी अधिक होगा जैसे जैसे तुम पैसे के विषय में अधिकाधिक सोचने लगोगे तुम्हारा अवचेतन मन इसको प्राप्त करने के उपाय सोचने लगेगा इसके अतिरिक्त टैक्स और चोरी होने जैसी समस्या उत्पन्न होगी यदि तुम युद्ध को सोचने लगोगे तो छह महीने बाद शायद तुम दूसरों से झगड़ने लगोग इसी तरह यदि तुम कोई पवित्र नाम जप करो तो धीरे धीरे यह तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करेगा और तुम निर्मल हो जाओगे प्रश्न लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन फिर भी अपवित्र जीवन जीते हैं उत्तर ऐसे लोग ईश्वर का नाम मशीन की तरह लेते हैं इसको लेने के लिए दिशा निर्देश और नियमों का भी पालन नहीं करते प्रश्न वे दिशा निर्देश क्या हैं उत्तर नाम का जप भक्ति पूर्वक मंत्र के अर्थ सहित और एकाग्र चित्त से करना चाहिए अच्छा हो कि जब एकांत में किया जाए प्रश्न हम कैसे निश्चय करें कि कौन से नाम का जप करना चाहिए क्योंकि बहुत से नाम हैं किस पर विश्वास करें उत्तर इसे उपयुक्त गुरु पर छोड़ देना चाहिए गुरु के अभाव में अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक नाम का चयन कर सकते हैं समय आने पर ईश्वर की कृपा से यह समस्या दूर हो जाएगी प्रश्न कुछ लोग ध्यानाभ्यास के समय मंत्र जप करते हैं क्या यह ठीक है उत्तर मंत्र मूर्तियों की तरह ही परम सत्ता के शब्द प्रतीक हैं अतः कोई भी मंत्र जप के साथ साथ उसके अर्थ का चिंतन कर सकता है ध्यानाभ्यास के साथ जप एक सर्वस्वीकृत साधन पद्धति है यदि कोई मंत्र के अर्थ का चिंतन करे तो यह ध्यान ही है जब ध्यान में परिणित हो जाता है बिना अर्थ चिंतन के जप करना केवल दोहराने जैसा है और इसे ध्यान नहीं कहा जा सकता प्रश्न जब मैं जप करता हूँ तो ध्यान नहीं होता और जब ध्यान करने बैठता हूँ तो जप नहीं होता मैं क्या करूँ उत्तर आरंभ में जप और ध्यान पृथक रूप से किया करें हालांकि जब बाद में ध्यान में परिणित हो जाता है जब एक प्रकार का विच्छिन्न ध्यान है जबकि ध्यान ईश्वर पर अनवरत अविच्छिन्न धारा है पतंजलि कहते हैं कि हमें ईश्वर का नाम उसके अर्थ चिंतन के साथ साथ लेना चाहिए इसलिए पतंजलि निर्देशित जब पद्धति ध्यान तुल्य ही है लेकिन यदि आप उसे करने में असमर्थ हो तो जैसा मैंने पहले कहा जप और ध्यान अलग अलग करना चाहिए प्रश्न क्या ध्यान में प्रवेश के साथ मंत्र जप बंद हो जाता है क्या यह अच्छा संकेत है उत्तर हाँ मंत्र जब परिपक्व होने पर ध्यान में परिणित हो जाता है परंतु हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं जप बंद होने पर मन व्यर्थ में इधर उधर न भटके गहन एकाग्रता के साथ इष्ट का चिंतन करते हुए जप करना चाहिए जब इष्ट में ध्यान स्थिर हो जाता है तो जप बंद हो जाता है इस क्षण हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं मन अचानक जड़ता में लय ना हो जाए या फिर चंचल होकर इधर उधर न भटकने लग जाए एकाग्रता प्रश्न एकाग्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है बहुत बार जब मैं पढ़ाई करता हूं या फिर कोई भाषण सुन रहा होता हूं तो 10-20 मिनट के बाद मुझे लगता है कि मेरा ध्यान भटक गया है मुझे क्या करना चाहिए उत्तर सर्वप्रथम उन सभी क्रियाकलापों को त्याग दो जो तुम्हारी एकाग्रता को नष्ट करते हैं बहुत समय तक टीवी, मोबाइल देखना उन आदतों में से एक है सब समय सचेत रहो जो कुछ भी करो पूरी एकाग्रता के साथ करो चाहे वे झाड़ू लगाने और कपड़े धोने जैसे अति साधारण काम ही क्यों न हो एकाग्रता को एक आगत आदत बना लो पढ़ाई करते समय पढ़ने के साथ साथ लाइन पर उंगुली रख सकते हो यदि तुम अकेले हो तो जोर से भी पढ़ सकते हो इससे तुम्हें एकाग्रता में अतिरिक्त सहायता मिल सकती है इसका तात्पर्य यह है कि हम मन के साथ अपने हाथ आँख कान और वाणी को भी जोड़ रहे हैं इंद्रियों को मन के साथ संयुक्त करने से मन को लक्ष्य पर स्थिर करना आसान हो जाता है भाषण सुनते समय नोट्स बनाना चाहिए ऐसा करने से पूरे भाषण के दौरान मन अधिक स्थिर रहेगा प्रश्न एकाग्रता और ध्यान में क्या अंतर है उत्तर एकाग्रता किसी के भी द्वारा किसी भी विषय या वस्तु अर्थात बाहरी या भीतरी पर की जा सकती है कोई फिल्म देखकर मधुर संगीत सुनकर पुस्तक पढ़कर या भाषण सुनकर भी एकाग्र हो सकता है एक विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़कर एकाग्र हो सकता है एक संगीतज्ञ भी जब तक एकाग्रचित न हो वह अच्छा संगीत नहीं प्रदर्शन कर सकता यहाँ तक कि एक शिशु भी अपनी रुचि की चीज पाकर एकाग्र हो जाता है अपने शिशु के पालन में माँ एकाग्रता प्राप्त करती है यहाँ तक कि दुष्ट व्यक्ति भी अपराधों में एकाग्रचित होते हैं किसी आदर्श वस्तु या विचार या विग्रह अथवा शब्द पर एकाग्रता को ध्यान कहते हैं द्वितीयतः इसको बिना किसी बाहरी वस्तु की सहायता से किया जा सकता है साधारणतः इसको शरीर के किसी भी उच्च चेतना के केंद्र जैसे हृदय या भ्रगुटी या सहस्रार अर्थात मस्तिष्क में किया जाता है लेकिन आध्यात्मिक ध्यान इतना आसान नहीं है और बहुत प्रयास साध्य है प्रश्न चिंतन किसे कहते हैं उत्तर किसी भी वस्तु या लक्ष्य पर गहन विचार ही चिंतन कहलाता है प्रश्न इच्छा शक्ति या मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है उत्तर कई उपायों से मन की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है संयमित जीवन जीना अच्छी आदतें बनाना कोई बड़ा या कठिन काम हाथ में लेना और उसे पूरा करना आदि कुछ उपाय है ध्यान में सफल होने की शर्तें प्रश्न कब और क्यों ध्यान अभिष्ट लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होता उत्तर ध्यान बिना प्रस्तुति या पूर्व तैयारी की सफल नहीं हो सकता ध्यान पतंजलि द्वारा निर्देशित अष्टांग योग में सातवां चरण है इसका अर्थ है कि ठीक ठीक ध्यान योग की सर्वोच्च उपलब्धि अर्थात समाधि का ठीक पूर्ववर्ती सोपान है पहले पाँच चरण बहिरंग योग कहलाते हैं और वे योग की आरंभिक प्रस्तुति है बिना इसके अभ्यास और इसमें कुछ हद तक प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी अच्छे ध्यान का अधिकारी नहीं बन सकता ये चरण है प्रथम पांच यम नैतिक मूल्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय चोरी न करना और अपरिग्रह संचय न करना द्वितीय पांच नियम करने अनुष्ठान शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिधान तृतीय स्थिर आसन चतुर्थ प्राणायाम या पर नियंत्रण पंचम प्रत्याहार अर्थात मन को विषयों से हटाना षष्ठ धारणा अर्थात मन को लक्ष्य में स्थिर करने का प्रयास सप्तम ध्यान अष्टम समाधि प्रश्न कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय ब्राह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से दो घंटा पहले है क्या यह सही है उत्तर हाँ इस समय प्रकृति शांत रहती है और मनुष्य भी सोए रहते हैं वातावरण भी निश्चल रहता है अतः इस समय ध्यान करना अच्छा है प्रश्न ध्यान के समय किस दिशा की ओर मुंह करना चाहिए उत्तर हिंदू लोग पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ध्यान करते हैं जबकि मुस्लिम मक्का की ओर मुँह करके उपासना करते हैं लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कोई भी इष्ट देवता के चित्र या मूर्ति की ओर मुंह करके ध्यान कर सकता है चाहे वह किसी भी दिशा में हो प्रश्न आरंभ में कितने समय ध्यान करना चाहिए उत्तर सुबह और शाम पंद्रह मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हो धीरे धीरे इसे बढ़ाना चाहिए प्रश्न यदि किसी के पास संध्या को ध्यान के लिए समय उपलब्ध न हो तो किस समय ध्यान करना चाहिए उत्तर किसी और समय कर सकते हो संध्या के समय उपलब्ध ना हो तो रात में कर सकते हो लोग दिन में भी करते हैं इसके अतिरिक्त 15-15 मिनट के लिए कई बार ध्यान के लिए बैठा जा सकता है यह अनौपचारिक भले ही हो लेकिन हमारे निश्चित समय के ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाने में यह सहायक होता है प्रश्न मन को वश में करने के लिए साधारण लोगों के लिए न्यूनतम क्या समय है उत्तर मन के निग्रह का कोई निश्चित समय नहीं है यह साधना की तीव्रता पर निर्भर करता है श्री रामकृष्ण के अनुसार कोई लक्ष्य की तीन दिन के भीतर भी प्राप्त कर सकता है और किसी को तीन साल यहाँ तक कि तीन जन्म या उससे भी अधिक लग सकते हैं याद रखें मन का निग्रह सबसे कठिन काम है इसकी तुलना समुद्र को तिनके से खाली करने से की गई है लेकिन इससे क्या अभ्यास करते रहना चाहिए लक्ष्य प्राप्त होगा ही